आज मैं आप लोगों को श्रीमती मेरी जोसफ जी से लिखा गया पुस्तक महान वैज्ञानिक राइट ब्रदर्स सुनाऊंगी पहला भाग उड़ना एक कल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका में डेटन ओहियो में वोर्धन स्ट्रीट पर सात नंबर का एक छोटा सफेद और दो मंजिला मकान था इस मकान की छत लुकीली और दरवाजे खिड़किया हरे रंग के थे और मकान के पिछवाड़े हैंडपम्प ही पानी का एकमात्र जरिया था एक दिन इसी मकान में दो छोटे बच्चे अपने पिता का जो बाहर गए थे बेटा भी से इंतजार कर रहे थे उनके पिता बाहर से लौटने पर उनके लिए हमेशा कुछ न कुछ उपहार लाते थे वे दोनों बच्चे यह सोच रहे थे कि इस बार उनके पिता क्या उपहार लाते हैं। विल्बर और राइट को अपने पिता के आने का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि तभी उनके पिता मिल्टन राइट ने कमरे में प्रवेश किया पापा आप आ गए वे दोनों बोले हमारे लिए क्या लाए हो दोनों भाई अपने पिता के हाथ में छिपे उपहार को देखने की कोशिश कर रहे थे कोई खास नहीं इसलिए लो, मैं इसे दूर फेंक देता हूँ पिता ने कहा और देखते ही देखते उन्होंने दोनों बच्चों के सामने अपने हाथों का बपहार हवा में उछाल दिया यह एक खिलौना था ग्लाइडर खिलौना जो कमरे में उड़ रहा था दोनों भाई इस ग्लाइडर को उड़ते हुए देखकर खुशी से झूमकर चिल्ला उठे मिल्टन राइट के घर में इस ग्लेडर की उड़ान बहुत महत्वपूर्ण रही इस उड़ान ने दोनों बच्चों विल्बर और ओरविल के मन पर एक अमिट छाप छोड़ दी जैसे ही उन्होंने कमरे में खिलौने ग्लेडर को उड़ते हुए देखा तो उनके मन में यह विचार आया कि वे एक वायुयान बनाए और उसे उड़ाए मिल्टन राइट एक पादरी था पादरी ईसाइयों का धर्मगुरु होता है एक दिन एक कॉलेज के प्रिंसिपल से बातें करते हुए पादरी मिल्टन राइट ने कहा आविष्कार की जाने वाली हर एक वस्तु का पहले ही आविष्कार हो चुका होता है यह सच नहीं है प्रिंसिपल ने जवाब दिया पचास वर्ष में मनुष्य चिड़िया की तरह उड़ना सीख जाएगा। पादरी मिल्टन राइट ने उनकी बात को उत्तर देते हुए कहा केवल देवदूत ही उड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में जरा भी पता नहीं था कि उन्हीं के घर में दो बच्चे आकाश में उड़ने का सपना देख रहे थे